आज सात नवंबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ हफ्तों से तैत उपनिषद पढ़ रहे हैं और वर्तमान में उनकी तीन वलियों में से दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली उसका अध्ययन कर रहे हैं तो ब्रह्मानंद वल्ली परमेश्वर के स्वरूप को निरूपित करती है परमेश्वर क्या है उसकी क्या अवधारणा है और हम उसको कैसे अपने मन में धारण कर सकते हमारा अंतकरण उसमें कैसे धारण कर सकते वैसे तो पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर का अपना स्वरूप है हम सब जानते हैं लेकिन ऋषियों को सरोकार ज्ञानियों से नहीं था उन्हें अज्ञानियों से सरोकार था हमारे जैसे लोग जो हम कम समझते हैं उन लोगों के लिए उनको सरोकार था कि भाई एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से उस अवधारणा को अपने अंतकरण में स्थापित कर सकता इसलिए उन्होंने उसके लिए पहले तो शिक्षावल्ली में उसकी अर्हताएँ बताई कि कैसे हम उस योग्यता को अपने आप में विकसित कर सकते हैं फिर उस अवधारणाओं को परमेश्वर के अवधारणाओं को हृदयंगम करने के तरीके बताते क्योंकि जब भी वो बात हृदयंगम होती है तभी वो हमारे जीवन में अवतरित हो है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे सीखने के तीन तरीके हैं एक बुद्धिगत स्तर पर जिसका हमारे वास्तविक जीवन के कल्याण से सीधा सीधा कोई रिश्ता नहीं होता जैसे अपन इस बारे में कई बार बात भी कर चुके हैं कि जैसे मैं आपको खूब सारी ड्राइंग या ये वो इंजीनियरिंग बता के बता दूं कि किस तरह से तैरना चाहिए और मैं कभी खुद पानी में नहीं उतरा पूरा संभव है ये खाली बुद्धिगत विशेषताओं से संबंध है मैं खूब सारे डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए मैंने कभी नहीं किया मैं खूब सारा आपको लेक्चर दे सकता हूँ कि हमेशा सत्य बोलो मैं कभी बोला ही नहीं वो संभव वो समस्त चीज़ें मात्र बुद्धिगत दूसरी है जो हमारी हृदय स्थित या हमारे भावनाओं से संबंधित या अंतकरण से संबंधित उन चीज़ों को हृदयंगम करने के लिए उस बात के प्रति हमारी एक विशेष उसके प्रति हमारा समर्पण होता है उसके प्रति हमारा विश्वास होता है उसके प्रति हमारा प्रेम होता है और प्रतिबद्धता होती है जिस प्रतिबद्धता या कमिटमेंट के द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त करके स्थिर करना चाहते हैं वही यहाँ पर हमारी प्रतिबद्धता की बात यहाँ ब्रह्मानंद वली में बताई गई और तीसरी जो होती है वो स्थिति होती है कि जब हम उसको जीने लगते हैं अब चूंकि एकाएक सब नहीं हो सकता इसलिए क्रमशः ये बात पहले शिक्षावली में हमें योग्यता बढ़ा के बताई गई दूसरी यहाँ पर हमारे हृदयंगम करने की बात बताई गई अब यहाँ पर ये भी अच्छी तरह से समझ लें कि अंतर चेतना में या हमारे अंतकरण में जिसको मन बुद्धि अहंकार नामक अंतकरण इंटरनल ऑपरेटर्स बोलते हैं ये स्वयं जड़ है मन बुद्धि अहंकार ये तीनों जड़ हैं तो जड़ चेतन को कैसे निरूपित कर सकते ये हमारे मन में प्रश्न तो आ ही सकता है कि जड़ चेतन को कैसे प्रकट कर सकते इसके लिए ऋषि कहते हैं कि अंधेरा भी जड़ है प्रकाश भी जड़ है प्रकाश की भी कोई चेतना नहीं है स्वयं की जागरूकता नहीं, नहीं है अवेयरनेस नहीं है प्रकाश ये नहीं जानता कि मैं प्रकाश हूँ और अंधेरा भी ये नहीं जानता कि मैं अंधेरा हूँ लेकिन फिर भी प्रकाश अंधेरे को निवृत्त कर सकता प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है इसलिए जड़ भी किसी चीज़ को उजागर तो कर सकता है जहाँ तक रही बात चेतना की तो वो चेतन नहीं है जिसके प्रति वो उजागर होता है अगर यहाँ पर अंधेरा हो या उजाला अगर कोई चेतना ना हो अगर उसको कोई देखने वाला ना हो तो न अंधेरे का कोई स्वरूप है ना कोई उजाले का स्वरूप है ना उनका कोई मतलब है क्योंकि चेतना ही सबके पीछे खड़ी है जिसका कोई सरोकार है अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर पंखा भी चल रहा है तो किसी चैतन्य का सरोकार यहाँ पर अगर ये बिजली भी जल रही है तो एक चैतन्य का सरोकार है क्योंकि एक चैतन्य को अगर इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ कोई चैतन्य है ही नहीं तो इन किसी भी परिस्थिति का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस मतलब को कहने वाला भी कोई नहीं और उस मतलब को अनुभव करने वाला भी कोई नहीं इसलिए चैतन्य उन सबके पीछे खड़ा है तो यहाँ पर हम उस मन में धारण करने वाली धारणा के स्वरूप के बारे में समझते हैं जैसे उन्होंने सबसे पहले प्रार्थना के बाद हमारे कोशों के बारे में समझाया कि मनुष्य भिन्न भिन्न कोशों से बना हुआ है और वो कोश ही यहाँ पर मुख्य रूप से व्याख्या है जिनकी यहाँ पर व्याख्या की गई कि मनुष्य को पहले तो धरती पर लाने के पहले अन्न बनाया गया जिसको हम ज्येष्ठ कहते हैं या बड़ा भाई कहते हैं मनुष्य का बड़ा अन्न है क्योंकि अन्न न होता तो मनुष्य धरती पर आने के बाद जीवित रहना उसका संभव नहीं था तो अन्न पहले आया धरती पहले आई और मनुष्य उसके बाद में आया क्योंकि उसको रहने की व्यवस्था परमेश्वर ने पहले करी क्योंकि व्यवस्था के बगैर उस मनुष्य से वो ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि यहाँ पर वो चिरंजीवी होगा उसकी चिरंजीवता संशय में होती इसलिए उसको पहले वो आसरा बनाया और उसको रहने की व्यवस्था बनाई अब यहाँ पर है ना एक इकोसिस्टम सिस्टम यानी पर्यावरण का एक बहुत अच्छा संदेश है इकोसिस्टम क्या होता है कि एक तंत्र है जिसमें आपसी निर्भरता तो है लेकिन कोई किसी पर निर्भरता नहीं है इसको ऐसे समझें कि जैसे एक राजा ने एक जमींदार को बिठाया एक गांव में तो उस जमींदार को अधिकार है कि वहां के लोगों से काम करवाए उन लोगों से टैक्स वसूल करें उन लोगों की सेवा करें उन लोगों की समस्याओं को समझें उनकी सुलझाएं अब यहां पर हर छोटे-छोटे बात राजा के पास नहीं पहुँचने वाली क्योंकि वो उस जगह पर वो अधिकारी है छोटा अधिकारी है जो आपस में किसी भी एक हद तक एक विशेष सीमा तक उन समस्याओं का समाधान कर सकता है ऐसे ही एक इकोसिस्टम एक है जहाँ परमेश्वर के सीधे सीधे हस्तक्षेप के बगैर वो संसार सुचारू रूप से चल सकता है और उसको चलने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर है ये इको जैसे पेड़ों पर मनुष्य निर्भर है मनुष्य पर पेड़ निर्भर हैं जीव जंतु पेड़ों पर निर्भर है जल पर हम निर्भर हैं इस तरह से एक ऐसी निर्भरता है जो आपसी है उसके लिए कोई सीधे सीधे हमको किसी और किसी दिव्य अस्तित्व की सीधे ज़रूरत नहीं है दिव्य अस्तित्व के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा ये तो हम भी जानते हैं कि न बरसात होगी न मनुष्य जिएगा न अन्न पैदा होगा लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमको एक स्वचलित व्यवस्था बना दी परमेश्वर ने कि अब अन्न है तुम खाओ धरती पर तुम रहो धरती का आसरा लो और फिर जब इस शरीर को छोड़ो तो वो शरीर इसी धरती में समा जाए इसी धरती से फिर अन्न पैदा हो और उस अन्न से तुम फिर से पोषण पाओ यानी अगर उपनिषद की भाषा में कहें तो कहते हैं कि अन्न को तुम खाते हो और तुमको अन्न खाता है इन्हें एक दूसरे पर यह आपसी निर्भरता इंटरडिपेंडेंस है कि वो अन्न तुमको खाता है तुम अन्न को खाते हो ये एक प्रकार से हमारे आत्मनिर्भरता है विश्व की आत्मनिर्भरता है ऐसी आत्मनिर्भरताओं की हमारे वातावरण में इतनी ज़्यादा उदाहरण है और इसको वैज्ञानिक भी समझते हैं क्या कारण है इधर इधर से क्या कारण है कि हम कहते हैं कि विलुप्त तो होने वाली जो प्रजाति है इसको बचा हम कहते हैं कि वो शेरों की प्रजाति विलुप्त तो हो रही है उसको बचा लो ये चिड़ियाओं की या मछलियों की प्रजाति विलुप्त तो ना हो जाए हम उसको बचा लो क्योंकि पर्यावरण को समझने वाले जानते हैं कि हर प्रजाति इस संसार के लिए महत्वपूर्ण है और उसका कुछ न कुछ इस जीवन में योगदान है इस संसार के सुचारू संचालन में कुछ न कुछ योगदान है कभी हमको प्रकट है जो योगदान हमको दिखाई देता है कुछ योगदान हमको दिखाई नहीं देता हम कहते सांप हैं तो हमको लगता है कि नहीं वो चूहे फसल खा जाते तो सांप चूहों को खा जाते इस तरह से वो हमारी फसल को बचा लेता इस तरह से कोई भी चाहे वो जीव जंतु हो चाहे हिंसक पशु कहीं ना कहीं उसका हमारे इस इकोसिस्टम में यानी इस पर्यावरण में एक योगदान है उस संदेश को उन्होंने ऋषियों ने बताया कि अन्न से क्योंकि ऋषियों की जो भाषा होती थी वो गुढ़ होती थी ईसोटेरिक होती थी गहन मतलब होते थे उसके और वो गहन मतलब को विद्वानों ने ऋषियों ने समझा और उसकी व्याख्या की उनमें सबसे प्रमुख हैं आदिशंकराचार्य जिन्होंने सर्वप्रथम इन गुड़ मतलबों का गुड़, ये जो सूत्र हैं इनका मतलब जग जाहिर किया लेकिन वो बात थी आपसे करीब ग्यारह से बारह बरस पहले की जब भाषा जो हमारी साहित्य की थी वो थी संस्कृत इसलिए हमको उसको समझने में कठिनाई थी और वर्तमान में कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने उसका हिंदी अंग्रेज़ी और यहाँ तक कि जर्मनी और फ्रेंच और दूसरी भाषाओं में भी इनका अनुवाद हो चुका है, फारसी में भी अनुवाद हो चुका उपनिषदों का दारा शिकोह ने किया तो इस तरह से हम आज इसको बेहतर समझने की स्थिति में हैं तो ये अंतर निर्भरता इसका जब हमको बोध होता है तो हमको इस विश्व की एकता का अनुभव होता है क्योंकि अभी हमारी एक मिनट पहले ही बात हुई थी कि यहाँ पर उद्देश्य ऋषियों का क्या है उनका उद्देश्य है कि इस ब्रह्मांड के ईश्वर स्वरूपता का हृदय में स्थाई वास हो सके ताकि हम किसी भी चीज़ को देखें किसी जीव जंतु को देखें किसान को देखें खेती को देखें बरसात को देखें तूफान को देखें समुद्र को देखें आसमान को देखें अच्छे मौसम को देखें बुरे मौसम को देखें तो सबको हमको समझ में आए इन सब का कुछ न कुछ योगदान है हर बुराई के पीछे भी कुछ अच्छा ही सिपी है क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य इस संसार को सुचारू रूप से आत्मनिर्भर बनाने की तभी तो कहते हैं कि पृथ्वी पर जब भार बढ़ जाता है तो वो किसी तरह से उस भार को हल्का कर देती है हमारी धरती की आयु अरबों बरस की इसमें कई बार ऐसा हुआ है सभ्यताएँ बनी मिट गईं। क्यों क्योंकि वो पृथ्वी को उस इकोसिस्टम में जब वो उस सिस्टम के खिलाफ काम करने लगती है उसके विरुद्ध जाने लगती तो उसको वो धरती खा जाती इस तरह से ये संदेश जो गूढ़ संदेश है कि मनुष्य अन्न खाता है और अन्न मनुष्य को खा जाता है और ये धरती उसकी प्रतिष्ठा है और यहाँ प्रतिष्ठा से मतलब होता है सपोर्ट और यहाँ सपोर्ट से क्या मतलब होता है इमीडिएट सपोर्ट यानी जो तात्कालिक आसरा है जैसे अभी हम दरी पे बैठे तो दरी हमारा तात्कालिक आसरा है आसरा तो अंतिम आसरा तो परमेश्वर है ही क्योंकि दरी का आसरा फर्श और फर्श का आसरा धरती और धरती का आसरा ब्रह्म है लेकिन तात्कालिक आसरा तो वही है जिस पर हम बैठे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो तात्कालिक आसरा तो कुर्सी मैं कहूँगा कि नहीं मेरा जीवन तो आत्मा से है लेकिन जब सामने थली नहीं होगी तो भोजन नहीं होगा तो मैं जी नहीं सकूंगा इसलिए तात्कालिक तो मेरा आसरा क्या है अन्न इसलिए अन्न को ब्रह्म के रूप में पूजने की परंपरा हुई कि अन्न को हम ब्रह्म कहें और उस अन्न से हमारा शरीर जो अन्न रसमय पिंड रूप जो हमारा शरीर बना उसको हमने अन्नमय शरीर कहा या अन्नमय कोष यानी हमारा ये जो शरीर अन्नमय कोष और इसलिए यहाँ पर उपनिषद का पहला वाक्य है अन्नम ब्रह्म यानी अन्न ही ब्रह्म है अब जो अन्न की उपासना करते हैं अन्नम ब्रह्म नाम से अन्न की उपासना करते हैं जो ऋषि कहते हैं अब इसका भी अपन थोड़ा सा हटके गुण मतलब समझने का प्रयास करेंगे कि अन्न को जो ब्रह्म मानते हैं वो समस्त भोगों को सांसारिक भोगों को प्राप्त करते संसार के भोगों को प्राप्त करते वहाँ कहीं इसके आगे की बात ऐसे नहीं लिखी गई कि वो मुक्त हो जाते हैं अब बड़ी अच्छी बात उन्होंने ऋषियों ने उपनिषद में कही है कि ब्रह्म की जो जिस रूप में उपासना करता है ब्रह्म की जिस रूप में उपासना करता है जिस भावना से उपासना करता है वैसे ही वो उसका फल पाता है यानी अन्न की ब्रह, अन्न को ब्रह्म के रूप में जो उपासना करता है वो अन्न अन्नमय हो जाता है यानि वो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है भौतिक विकास है उसका वो बहुत बढ़ जाता है तो भौतिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट या हमारा जो आसपास संसार में समाज में हम कहते हैं कि ये देश विकसित है इसकी सड़कें बड़ी अच्छी हैं इसका बिजनेस बहुत अच्छा है इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर ये सारी जो डेवलपमेंट है व्यवस्था है ये अन्न की उपासना का परिणाम हम कहते हैं अमेरिका बहुत विकसित देश है तो उसका कारण है कि वो विकास की उपासना है अन्न की उपासना है इसलिए भौतिक विकास बहुत अच्छा होता है तो अन्न की उपासना का मतलब है कि हमें इस अन्न में शरीर के पोषण की चिंता है उसके अंदर के कोषों की हमको अभी भी चिंता नहीं हमको चिंता इस अन्न में शरीर के पोषण से हमारा सरोकार अभी इस फिजिकल वर्ल्ड से यानी भौतिक संसार से हमारे शरीर के भी कोष हैं आज हमको भौतिक शरीर से सरोकार है तो हम उसको खूब स्नान करवाएंगे रंग लगाएंगे उस शरीर का खूब रक्षा करेंगे खूब दंड बैठा के एक्सरसाइज करेंगे उसको सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे उसकी रक्षा करेंगे और हमको उसके परिणामस्वरूप एक सांसारिक भोगों की प्राप्ति होगी इसके अलावा हम जो हमारे वातावरण में भी हम भौतिक वस्तुओं के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे हमारा बच्चों को अच्छी नौकरी लगना चाहिए उसने अच्छे कपड़े पहनना चाहिए उसने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाना चाहिए हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम उस बच्चे को कभी ये संदेश नहीं देते कि उसे अच्छा आदमी बनना चाहिए हृदय में प्रेम का पालन होना चाहिए उसके हृदय में करुणा बढ़ना चाहिए एक वो एक करुणामय इंसान बने लोगों के प्रति उसके हृदय में संवेदना का विकास हो वो भले भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न न हो लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाए इस संसार में हम संदेश देने में पीछे हट जाते हैं और यही अन्न की उपासना कि अन्न की उपासना का मतलब हमने भौतिकवाद को तो प्रश्रय दिया लेकिन उसके अंदर के हमारे जो कोश हैं प्राणमय कोश मनोमय कोष विज्ञानमय कोश, विज्ञान कोश आनंदमय कोश और उसके अंदर निर्विकार निराकार आत्मा इन तब अंदर से अंदर के कोषों को हम भूल गए हमने सिर्फ अन्नमय कोश की बात करी इसलिए हमने अन्नम ब्रह्म की बात करी और इसीलिए हमने उस भौतिक विकास पर हम अटक दिए और वहाँ जहाँ ये होता है वहाँ पर अप्रतिम भौतिक विकास दिखाई देता है हम विदेश घूमने जाते हैं देखते हैं हाँ क्या बिल्डिंग थी और वहाँ के खूब तारीफ़ करते हैं भैया क्या देखा हमने गजब का है ना 102 मंजिले बिल्डिंग थी वहाँ के सड़कें तो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही थी ये सब चीज़ें क्यों आकर्षित करती हैं कि हमारे मन में बस अन्नम ब्रह्म एक ही बात इसके आगे हम उसके भीतरी कोशों की ओर नहीं सोच पाते इसलिए ऋषियों ने ए, अन्नम ब्रह्म कहने के साथ ही चेतना चेता भी दिया कि जो जिस रूप में ब्रह्मा की उपासना करेगा उसको उसी रूप में परमेश्वर का अनुभव होगा उसी रूप में उसको फल की प्राप्ति होगी अगर वो अन्न के रूप में करेगा तो भौतिक रूप से प्राप्ति होगी ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है ये बात वरन ये बात पूर्ण देश के लिए विश्व के लिए इसीलिए ये मैसेज व्यक्तिगत भी है और सोशल भी है यानी जो समाज के प्रति भी ये संदेश है कि हम समाज को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इसलिए ये हमारे जो लीडर्स हैं नेता लोग हैं उनके लिए भी संदेश है कि संसार को हमारे देश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए भी संदेश इसलिए हम न केवल पृथ्वी आत्मनिर्भर है मनुष्य इंटरडिपेंडेंट आपस में संसार के पर्यावरण को नुकसान करके हम कभी सुरक्षित नहीं रह सकते उसका भी संदेश है और हमारे जीवन में हमारे लिए क्या उपास्य है इसके लिए भी संदेश अगर हमारे उपास मात्र भौतिक हैं, तो हमारे अचीवमेंट्स भी भौतिक रहेंगे हमारी जो प्राप्तियां हैं वो भी खाली भौतिक रहेंगी इसके आगे वो कहते हैं कि दूसरा कोष हमारा प्राणमय कोष जो प्राणमय कोष है वो कहते हैं कि प्राण है जो परमेश्वर ने बनाया है अब अन्नमय कोष से अन्न का रस लेकर प्राण बनता है क्योंकि प्राण तब तक ही शरीर में रहता है जब तक कि उसे अन्न मिलता रहता है इसलिए कहते हैं कि अन्न से प्राण बना और जब प्राण इस शरीर में होता है तो उसको भी हम पुरुषाकार मानते जैसे कि हमारा शरीर अन्नमय शरीर कैसा है पुरुषाकार है उसका एक सिर है हाथ है पैर है मध्यभाग है और उसकी प्रतिष्ठा है जो अपान वायु हमने पढ़ी थी इस अपान के कारण इसकी प्रतिष्ठा है जो इस धरती पर टिकती है और धरती उसको आकर्षित करती है क्योंकि यह अपान धरती से जुड़ा है और उदान हमारे उत्थान से जुड़ा है तो यहां पर वो कहते हैं कि ये हमारा भौतिक शरीर जैसा पुरुष आकार का है ऐसे ही प्राण में शर भी पुरुषाकार है क्योंकि अगर हमारे एक सुराही है उसमें जल भरा तो उसके जल का आकार भी सुराही जैसा हो जाएगा अगर हमने वो एक मटका लिया और मटके में जल भरा तो उस जल का आकार भी मटके जैसा हो जाएगा इसलिए वो कहते हैं कि इसमें जो प्राण है वो भी पुरुषाकार है अब उसको प्राण को समझने के लिए बताते हैं कि उसका सिर है प्राण है बाया भागवदान है दयान भाग भागवयान है आकाश उसकी आत्मा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा अब यहां पर मन जो प्राणमय कोष है उसको प्राणमय कोष को यहाँ पर उन्होंने व्याख्यात किया है कि दूसरा कोष है और ये दूसरा कोष मनुष्य के शरीर को पूरी तरह से व्याप्त करके स्थित है और ये स्वयं भी पुरुषाकार है और इसकी यहाँ पर पुरुषाकारता को भिन्न भिन्न वायुओं के द्वारा व्यक्त किया और पृथ्वी इसकी प्रतिष्ठा बताई गई क्योंकि इसमें जो अपान वायु है वो पृथ्वी से जुड़ी है इसलिए पृथ्वी इसकी प्रतिष्ठा है इसके आगे जो हमारा है मनोमय कोष प्राण के भीतर मन का वास यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा मन जो है इस शरीर में देवताओं का स्वामी है हमारे शरीर में कितने देवता हैं जितनी इंद्रियां हैं उनको आध्यात्म में देवता कहा जाता है कर्ण हमारे देवता हैं नेत्र हमारी इंद्रियां जो हैं आँख नाक कान जबान त्वचा ये समस्त इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और साथ ही साथ कर्म इंद्रियां। इन सबके अधिष्ठात्री देव कान का अधिष्ठात्री देव है तो आँख का अधिष्ठात्री देव है इसलिए समस्त देवता हम इंद्रियों को भी देवता कहते हैं और मन उन देवताओं का स्वामी यानी वो जिस तरीके से समस्त देवताओं का स्वामी इंद्र है वैसे ही हमारी समस्त इंद्रियों का स्वामी मन है इसलिए ये ग्यारह देवताएँ हमारी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच और मन मन हमारा मुख्य देवता है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जितने देव हैं वो प्राणों के अनुगामी होकर प्रणन करते हैं इसका क्या मतलब कि जितनी इंद्रियां हैं वो प्राणों की अनुगामी होती हैं यानी प्राणों से चेष्टा करने के लिए वो प्रेरणा पाती हैं यानी प्राण अगर हैं तो हमारी आंखें देखने का प्रयास करती हैं कान सुनने का प्रयास करते हैं जीबान चखने का और चमड़ी छूने का पैर चलने का प्रयास करते हैं इसलिए समस्त इंद्रियाँ प्राण की अनुगामी होती हैं और प्रणन करती हैं प्रणन में चेष्टा करती हैं अन्य था वो चेष्टा नहीं करती जब प्राण नहीं हो तो आंखें देखने की कोशिश नहीं करती कान सुनना नहीं चाहते जुबान चखना नहीं चाहती हाथ छूना नहीं चाहते, चाहते पैर चलना नहीं चाहते समस्त इंद्रियां मात्र प्राण का अनुसरण करती कि जब प्राण होते हैं तो ही मनुष्य इस शरीर को चलाने के लिए इंद्रियों का उपयोग कर सकता तो इस तरह से हमारा जो अंतर्वर्ती कोष पहला था अन्न दूसरा प्राणमय कोश तीसरा मनोमय कोश अब इस मनोमय कोश को यहाँ पर वेद रूप कहा गया है। प्राणमय कोश को पंच प्राण रूप जैसा हमने देखा अपान व्यान उदान उस रूप में और यहाँ पर मनोमय कोश को वेद रूप कहा गया जैसे उसका सिर उसका सिर यजुर्वेद है दक्षिण पक्ष है और इसका जो उपदेश है यानी जो संदेश है वो उसकी आत्मा है वेद का जो संदेश है वो उस किसकी आत्मा है मनोमय शरीर की मनोमय शरीर की आत्मा वो उपदेश और अथर्व वेद उसकी प्रतिष्ठा है अथर्वेद उसका आधार है इस तरह से हमने फिर इसको भी पुरुषाकार सिद्ध किया हमने बताया कि ये मनोमय कोष भी पुरुषाकार है क्यों उसके भीतर उसका अंतरवर्ती है अब यहाँ पर बता हैं कि हम जैसे अन्नमय कोश को प्राण बोलते हैं तो प्राण क्या है अन्नमय कोश की आत्मा है आत्मा के यहाँ पर दो मतलब हैं एक आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य या हमारी अंतर्तम चेतना या हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या अंतर्तम चेतना जो हमारे भीतर से भीतर के भीतर है हमारे केंद्र में और जो इन सबको संभाले हुए जो सबसे अंतिम आसरा है लेकिन यहाँ पर जो इमीजिएट टारगेट हमारा इमिजिएट आशरा है जो अभी अभी आशरा है जैसे हमारे कुर्सी पर बैठने के कारण कुर्सी मेरा आसरा है ऐसे ही अन्न कोष का आसरा प्राण में कोश है इसलिए प्राण को क्या बोलते हैं यहाँ पर अन्नमय कोष की आत्मा और इसी तरह से मनोमय कोष है प्राणमय कोष की आत्मा है क्योंकि वो उसकी अंतरवर्ती है और उसका उसकी सहारा लेती है और जो मन है प्राण के कारण चलता है और शरीर है उसके कारण प्राण उसका सहारा लेकर चलता है और उसके भीतर मन उसके भीतर स्थिर होता है ये एक दूसरे पर आधारित है निर्भर है इसके बाद उसके अंदर विज्ञानमय कोश है इस विज्ञानमय कोश में ज्ञान है और इस विज्ञानमय कोश में निश्चयात्मक बुद्धि है यहाँ हम देखें कि हमारे मन के और सूक्ष्म रूप में निश्चयात्मक बुद्धि है जहाँ पर हम कहते हैं डिसजिव पावर है जहाँ पर कहते हैं हम एक निर्णय ले सकते हैं मन निर्णय नहीं ले पाता मन कहता है यहाँ चलें वहाँ चलें अच्छा नहीं चलें ऐसा खा लें चलो नहीं खाते अरे फिर मन में ही आता है अरे ये तो खाना ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए खराब हो जाएगा फिर कहते हैं चलो खा लो तो मन है निर्णय लेने में सक्षम नहीं है लेकिन एक निश्चयात्मक बुद्धि है जो एक निर्णय लेने में अंतिम अधिकृत जो तय करती है कि हमको क्या करना है इस तरह से मनोमय कोष के भीतर जो विज्ञानमय कोश है वो बुद्धि से बना है वो भी पुरुषाकार है उसका भी आकार वैसा ही है जैसे अन्नमय का था प्राणमय का था मनोमय का था अब वैसे ही विज्ञानमय कोश भी पुरुषाकार है मतलब इसका आकार भी वैसा ही है जैसे पूर्ण पुरुष का है इसका भी सिर है पैर है यहाँ पर कहते हैं कि सिर इसकी श्रद्धा है मनुष्य की जो श्रद्धा है जो वो उसका सिर है किसका विज्ञानमय कोश का ऋत इसका दक्षिण पक्ष सत्य उसका उत्तर पक्ष है योग उसका मध्य पक्ष है यानी उसकी आत्मा है और महत्व तो उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है अब यहाँ पर यह और सूक्ष्म हो गया मन से भी सूक्ष्म निश्चयात्मक बुद्धि हो गई और इस निश्चयात्मक बुद्धि भी पुरुषाकार है और यही वो जगह है जहाँ पर कि श्रद्धा कवास है क्योंकि मनोमय कोष मन से बनता है और मन कभी भी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता लेकिन हमारी जो निश्चयात्मक बुद्धि है उसमें परमेश्वर की झलक प्राप्त हो सकती है क्योंकि हम जितने जितने सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं उतने उतने ईश्वर के करीब जा रहे हैं हमारी धुंध छटकती जा रही है शरीर से भौतिक विकास से ईश्वर का कोई रिश्ता नहीं बहुत दूर है और जैसे जैसे हम भीतर जाएंगे मन से प्राण शरीर से प्राण पर प्राण से मन पर मन से अब विज्ञान यानी बुद्धि पर अब जब बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि है बुद्धि से मतलब हमारा निश्चय निश्चयात्मक बुद्धि उस बुद्धि पर जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर के अनुभव की संभावना प्रबल हो जाती है यहां पर कहते हैं कि जितने देव हैं वो समस्त देव इस शरीर में वास करते हैं और इसी की उपासना करते हैं जैसे अपन ने बात की थी कि जो अन्न में कोष की उपासना करता है वो भौतिक प्रकृति प्राप्त करता है जो प्राण में कोश की उपासना करता है वो बड़ी आयु प्राप्त करता है ऐसे ही जो उपासना विज्ञान में कोशिकी करता है वो देवतुल्य हो जाता है क्योंकि वो समस्त कर्मफलों से मुक्त हो जाता है क्योंकि कर्मफलों का क्षेत्र मन तक सीमित हो जाता है मन के भीतर फिर कर्मफल अपना प्रभाव नहीं छोड़ते क्योंकि शरीर भौतिक कष्ट प्राण शारीरिक कष्ट और मन मानसिक कष्ट ये सजा है और इन्हीं का इससे उल्टा शरीर शारीरिक आनंद मानसिक आनंद ये हमारे मन तक सीमित है मन के भीतर जो विज्ञान की स्थिति है या सूक्ष्म बुद्धि की स्थिति है उस स्थिति में कर्मफल नहीं है इसलिए जो देवता हैं कहते हैं कि वो कर्मफलों से मुक्त हैं कि वो जो करते हैं उसके प्रति उनको कोई जवाब नहीं देना पड़ता है इसलिए देवताओं की स्थिति या उनका वास मनोमय कोष है उनके शरीर नहीं होते उनके प्राणमय शरीर भी नहीं होते उनके मनोमय शरीर भी नहीं होते उनके अन्नमय शरीर भी नहीं होते उनका विज्ञानमय शरीर होता है जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में ये तीन के ऊपरी जो कोष हैं उसके बाद में विज्ञानमय कोष है लेकिन देवताओं का सीधे सीधे विज्ञानमय कोष होता है और इसलिए वो किसी भी कर्म फल से मुक्त होते हैं वहाँ निश्चयात्मक बुद्धि होती है और इसीलिए वो मनुष्यों से उच्चतर हैं क्योंकि वहाँ पर उनको कर्मफलों से मुक्ति नहीं और मन ही है जो कर्म फल के लिए, लिए प्रेरित करता है कर्म के लिए प्रेरित करता है अब हम कहें कि परमेश्वर है उसने भी कामना की कि संसार को बनाए तो वो तो फिर वो भी तो हमारी की तरह कामना करने वाला हो गया वो भी तो अधूरा हो गया वो भी कामयुक्त तो हो गया लेकिन ऐसा नहीं है हमारे कर्म करने में और ईश्वर के कर्म में एक मूल फर्क है हम कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं हमको कोई मजबूर करता है हमारा शरीर हमारा मन कि हम उन कर्मों को करें परमेश्वर उसे आनंद के लिए करता है परमेश्वर को कोई मजबूर नहीं कर सकता और परम स्वतंत्र है इसलिए उसे करने से कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसको रोकने की क्षमता कहाँ से लाएगा उसी से मांगेगा क्योंकि पूर्ण स्वतंत्र शक्ति का स्वामी स्वतंत्र का स्वामी परमेश्वर शिव ही है इसलिए उससे ही ऊर्जा लेकर कोई उसको ही नहीं रोक सकता इसलिए वो परम स्वतंत्र है तो हमने ये पर, इसका अगला देखा विज्ञानमय कोष जहाँ देवता उसकी उपासना करते हैं और उसके द्वारा वो पूर्ण से कर्म फलों से मुक्त होते हैं और अंत में हमारे भीतर है आनंदमय कोश ये आनंदमय कोश समस्त आनंद का स्रोत है ये आनंदमय कोश अगर ना हो तो मनुष्य जिएगा ही नहीं देखो आपको खूब मेहनत करता है एक आदमी दिन भर उसको एक छोटा सा आनंद एक मिनट एक क्षण के लिए मिलता है उसके लिए 25 घंटे मेहनत करने को राजी हो उस छोटे से आनंद के लिए वो आनंद कैसे हैं कभी पानी पीने का आनंद है तो रोटी खाने का आनंद है तो कभी उसको परिवार का आनंद है तो इन छोटे छोटे आनंदों के लिए वो बाकी समय संसार की क्रिया करने को राजी है बड़े बड़े काम क्यों करता है क्यों कार लाता है क्यों मकान बनाता है क्यों दिन दिन भर धंधा करता है रोटी खाने के लिए तो वो कैसे भी कुत्ता भी खाता है छोटा सा लेकिन मनुष्य कितना परिश्रम करता है कुत्ता भी करता है उसके हिसाब से परिश्रम उसको भी रोटी ढूंढने के लिए उधर दूर जाना पड़ता है लेकिन हम उससे ज़्यादा गए जीते हैं क्योंकि हम उस परिश्रम में उस आनंद को ज़्यादा खोजने की कोशिश करते हैं ऋषि कहते हैं कि हम उस आनंद की खोज में अंतर यात्रा के बजाय बाहरी यात्रा करते हैं और यही कारण है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं लेकिन वो आनंद में कोष है वो दोनों तरफ प्रकाश देता है बाहर भी देता है भीतर भी देता है अगर हम उस आनंद को बाहर खोजेंगे तो हमको उसकी झलक जरूर मिलती है क्षण भर की और उसके लिए हम पूरा संसार को चलाने का जिम्मा ले लेते हैं बड़े बड़े क्यों प्रोजेक्ट इतने इतने बड़े चलते हैं जिनकी वास्तव में अगर ज़रूरत ना भी हो तो उनके बगैर भी दुनिया चल जाएगी लेकिन फिर भी हम इतना मेहनत करते हैं इतनी तपस्या करते हैं इतना तप करते हैं काय के लिए सिर्फ उस छोटे से आनंद को पाने के लिए तो ऋषि कहते हैं कि उस आनंद के अंश मात्र से ही संसार के लोग जीवित हैं अन्यथा अगर उस आनंद की अपेक्षा आशा उम्मीद न हो तो संसार में कोई काम करना पसंद करेगा सब उदास हो जाएंगे सब मरना पसंद करेंगे कि कुछ मतलब नहीं संसार में काम और जो लोग हम देखते हैं कि पूरी तरह से आनंद से वंचित हो जाते हैं अपने कर्मों के कारण तो वो अपने शरीर को नष्ट करना पसंद कर देते हैं कि नहीं अब मेरे को नहीं जीना क्योंकि उसके आनंद की अब अभिलाषा समाप्त होगी इसलिए आनंद का कोष ही है जो उसको जीवन की प्रेरणा बना कर रखता है अब आज की जो अंतिम बात कि ये जितने कोष हैं ये आनंदमय कोष जो सबसे आत्मा के नजदीक सबसे केंद्र में है इसके बावजूद ये भी जड़ है जैसे शरीर जड़ है प्राण जाते से ये भी सूख जाता है खत्म हो जाता मिल जाता वैसे ही मनोमय कोष प्राणमय कोश, प्राण कोश विज्ञानमय कोष और अंत में ही आनंदमय कोष भी जड़ है ये आनंदमय कोष भी परमेश्वर नहीं है हमारे अंदर से अंदर के भीतर का कोष होते हुए भी परमेश्वर नहीं है क्योंकि इसमें संक्रमण होता है यह संक्रमण शब्द को हम समझ लें संक्रमण शब्द से अंग्रेजी में एक शब्द बना हम है हम कहते हैं भैया इन्फेक्शन हो गया चमड़े में तो फुंसी हो गई गले में हो गया तो टॉन्सिल हो गया सर्दी हो गई इनको भी हम इन्फेक्शन बोलते हैं लेकिन संस्कृत में एक शब्द है संक्रमण यह इन्फेक्शन हमेशा अक्सर बुरा ही हुआ करता है जो हमारे शरीर को नुकसान करता है लेकिन यह संक्रमण संक्रमण से ही इन्फेक्शन है इस संक्रमण जो शब्द है संस्कृत उपनिषदों से आया है संक्रमण का मतलब होता है विलिन होना इसको हम उदाहरण से बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि जैसे गंगा जी समुद्र में मिल गए, तो उन्होंने समुद्र का संक्रमण कर दिया समुद्र को संक्रमित कर दिया अगर मनोमय कोश भीतर मिल गया विज्ञानमय कोश से तो विज्ञानमय कोश का संक्रमण करा ये जो हमारा अन्नमय कोश है वो प्राणमय कोश में मिल गया तो उसने प्राणमय कोश का संक्रमण किया इस तरह से हमारी अंतरयात्रा अंतर्वर्ती कोशों के संक्रमण पर आधारित है कि हमारा शरीर अब प्राण पर हमारे शरीर पर ध्यान न हो प्राण पर हो और प्राण से ध्यान हमारा मन पर और मन से हमारा बुद्धि पर हो और बुद्धि के बाद उस आनंद के स्रोत पर हो और अंतम अंतिम रूप से वो हमारे आत्मा पर हो इस तरह से हमारे अंतरयात्रा के सोपान है, स्टेप हैं स्टेप्स हैं जिनके बारे में ऋषि ने यहाँ पर हमको बताया कि अंतर्वर्ती यात्रा इन इन कोशों से होकर गुजरती है हर कोश पुरुषाकार है लेकिन हर कोश त्याज्य है किसी भी कोश में तभी तो कहते हैं कि देवताओं को भी वो सब नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको भी उस विज्ञानमय कोष से आनंदमय कोष और आनंदमय कोष के बाद आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान तक पहुँचना जरूरी है उसके बगैर उनकी भी मुक्ति नहीं है और चूंकि तप करने के लिए तपस्या करने के लिए शरीर आवश्यक होता है इसलिए कहते हैं कि देवताओं को भी मनुष्य शरीर पाने की इच्छा होती है कि वो भी इस शरीर में रह कर वो उसके लिए प्रयास कर सके मुक्ति के लिए प्रयास कर सके तो यहाँ पर हम इन पांच कोशों का अध्ययन करीब कर पूर्ण करते हैं इसके आगे छठा अनुवाक है जो कुछ प्रश्न खड़े करता है जिसके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे वो प्रश्न ये है कि क्या कोई अविद्वान परमेश्वर को पा सकता है जिसको कोई ज्ञान नहीं है परमेश्वर का जो मात्र जीवन भर संसार की ओर दौड़ता है क्या उसको परमेश्वर का लाभ हो सकता है दूसरा प्रश्न कि हम यहाँ पर इतनी मेहनत करें अंतर आत्मा के बोध को पाने का प्रयास करें हम समझें आत्मा क्या है उसमें अंतर यात्रा करने का घुसने का प्रयास करें ऐसा तो नहीं कि इसके बाद भी भगवान ने मिले ये दो शंकाएँ एक शिष्य अपने गुरु से रखता है कि ऐसा हो तो फिर फालतू मेरे को मत परेशान करो मेरे को ऐश मस्ती करने दो क्योंकि जब अविद्वान को भी या बिना किसी बोध के भी संसार के भागदौड़ करके भी खाली मजे लेके भी अगर हमको भगवान मिलता है तो फिर काम की इतनी मेहनत करें किताबें पढ़ें सत्संग करें समझने का प्रयास करें शरीर को साधने का प्रयास करें संयम से रहें अच्छे विचारों का प्रश्रय हैं सीधे सरल सज्जन ऋजु बने रहें और सब के बाद भी अगर भगवान मिलेगा तो ये दूसरा प्रश्न तो इन प्रश्नों का जवाब हमको ऋषि अगली बार देंगे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 जय सखी सरकार की की जय सर् करुणाता भद्रम कर्णिशणुयां देवा भद्रम पशेम्क्षीजत्राश्रीरंगस्तुवा सस्तु सहना सहन मुन सह तेजस्विना कर्वामे तेजस्वीना वजित ओ स्वस्ति न इंद्रो ऋदश्रवा स्वस्ति न पूछा विश्व स्वस्ति नाक्षरियो हरष्ट ने पूर्णमद पूर्णमदापूर्ण्य पूर्णस्तणमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति